राश्ट्रिय शेक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षन परिशत के केंद्रिय शेक्षिक प्राध्युगी की संस्थान दोरा प्रस्तुत है कारिक्रम डॉक्टर वर्गेज कुरियन मिल्क, मिल्क मैन ओफ इंडिया साथियो आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बता� जिसने एक ऐसा काम करके दिखाया है जिसका सपना हमारे देश के लाखों किसान कई वर्षों से देख रहे थे यह सपना अब साकार हो चुका है और वो सपना है हर घर में शुद्ध दूध के बने उत्पाद पहुंचाने का वंदन नंदन वंदन तराना बिन बोले बिन बोले बोले जब दिलो की सुबह अमूल कुल कैफे अपना ये बोले जो बोले ये बोले जो बोले हां ठीक पहचाना अमूल आनंद मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड ही है उस सपने का नाम बच्चे ही नहीं अब तो उनके पिताजी और दादाजी को भी ये नाम बहुत पसंद है ओह <laughs> पापा कितनी देर हो गई घूमते घूमते हां अब एक आइसक्रीम तो खिला दो आइसक्रीम <laughs> हां बेटा जरूर चलो देखते हैं कहां पर है आइसक्रीम वाला हम्म वो देखिए वो रहा अमूल आइसक्रीम वाला अरे वाह तो फिर चलो लेते हैं मैं भी साथ आइसक्रीम खाऊंगा देना भैया दो आइसक्रीम कौन सी और मुझे देना एक कप वनीला फ्लेवर हां क्या तुम्हें पता है अमूल कंपनी किसने शुरू की थी नहीं तो इसके संस्थापक का नाम है डॉ वर्गीज कुरियन आई बिलीव दैट माय एंबिशंस आर बेस्ट सैटिस्फाइड व्हेन आई एम एबल टू जी हां यह वही वर्गीज कुरियन हैं जिन्हें श्वेत क्रांति का जनक भी कहते हैं यह श्वेत क्रांति क्या है इसका मतलब क्या है दरअसल जिस तरह फसलों का उत्पादन जब बहुत तेजी से बढ़ता है तो उसे हरित क्रांति कहते हैं उसी तरह दूध के उत्पादन में तेज बढ़ोतरी को श्वेत क्रांति कहते हैं डॉक्टर वर्गीज ने अपना सारा जीवन इसी क्रांती की मशाल को घर घर पहुँचाने में लगा दिया। ये उस आदमी की कहानी है जिन्होंने सारे भारत वर्ष में दूध की नदी बहाने जैसे असंभव कारे को भी संभव बना दिया। दॉक्टर वरगीज कुरियन का जन्म 26 नवंबर सन 1921 में केरल के कालिकट शहर में हुआ था। उनकी रुची बचपन से ही विज्ञान में थी। सन 1940 में उन्होंने मद्रास जिसे आज चे नहीं कहते हैं, वहां के लोयला कॉलेज से फिजिक्स में ग्रेजुएशन किया। और फिर इसके बाद वे अमेरिका गए और वहां सरकारी वजीफे से मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एमएससी की डिग्री भी हासिल की अमेरिका से वापस आते ही उन्हें सन 1949 में गुजरात राज्य के खेड़ा जिले में आनंद नामक सरकारी कंपनी में डेयरी इंजीनियर के रूप में नौकरी मिल गई इस कंपनी में दूध से कई तरह की चीजें बनाई जाती थीं नौकरी तो मिल गई लेकिन आनंद में काम करके कोरियन साहब को बिल्कुल भी आनंद नहीं आ रहा था क्योंकि वहां कोई चुनौती या लक्ष्य तो था नहीं एक दिन उन्हें श्री त्रिभुवनदास पटेल ने अपने पास बुलाया त्रिभुवनदास एक किसान होने के साथ-साथ एक सच्चे किसान नेता भी थे नमस्कार सर नमस्कार डॉक्टर कुरियन नमस्कार <laughs> एकदम सही समय पर आए हो मैं आपको ही याद कर रहा था आइए बैठिए जी धन्यवाद सर <laughs> कहिए कुछ खास बात है सर हां आप तो जानते ही हैं मैं केडीसी एमपीओएल को संभाल रहा हूं जी सर मैं खेड़ा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड को अच्छी तरह जानता हूं <laughs> लेकिन डॉक्टर कुरियन आजकल मुंबई की एक निजी कंपनी से हमें बहुत जबरदस्त चुनौती मिल रही है मैं जानता हूं सर हां इसी सिलसिले में कुछ समय पहले मुझे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बुलाया था जी उन्होंने कहा कि इस जिले में किसानों के पास मवेशियों की भरमार है हम्म हम्म जिसके कारण दूध की भी कमी नहीं है बिल्कुल ठीक कहा लेकिन उस दूध के भंडार का ठीक से उपयोग नहीं हो पा रहा है हम्म हम्म क्योंकि सब लोग बिखरे हुए हैं नहीं सर देखिए उनमें एकता तो है पर उस एकता का लाभ उठाने के लिए संसाधन और कार्यकुशलता नहीं है भला गरीब और अनपढ़ किसानों में प्रबंधन की कुशलता कहां से आएगी तुम समस्या को कितनी गहराई से समझते हो यह मैं जानता हूं इसीलिए मुझे तुम्हारा सहयोग चाहिए बताइए ना सर मैं भला आपकी क्या सहायता कर सकता हूं देखो डॉक्टर कुरियन मेरी इच्छा है कि काम का बीड़ा तुम उठाओ जी खेड़ा जिले के किसानों के चेहरे पर वो खुशियां ला दो जिनके लिए वो सदियों से तरस रहे हैं सर मैं मैं जानता हूं कि ये काम तुम कर सकते हो लेकिन सर... सरकार की ओर से जो भी सहायता चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगी लेकिन सर जिस तरह की समस्या आप बता रहे हैं ना वो तो कोई अच्छा प्रबंधक ही हल कर सकता है बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक कहा तुमने और मेरा ख्याल है कि वो प्रबंधक तुम ही हो सकते हो जी मैं हां तुम ही हो सकते हो और फिर डॉक्टर कुरियन ने प्रबंधक का कार्यभार संभाल लिया डॉ कुरियन ने वास्तव में उस नींव पर ऐसी इमारत खड़ी की जो आज तक उसी तरह बुलंदी का परचम लहरा रही है जैसी कल्पना त्रिभुवनदास पटेल ने की थी लेकिन बहुत से विशेषज्ञ खासकर न्यूजीलैंड के जो भारत को दूध का पाउडर बेचते थे वो कहते थे कि भैंस के, के दूध से दूध का पाउडर बन ही नहीं सकता पर डॉक्टर कुरियन कहां हार मानने वाले थे उन्होंने कोशिशें जारी रखी श्री एच एम दलाया जो मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी में डॉक्टर कुरियन के साथ थे वो अब एक डेयरी विशेषज्ञ के रूप में उनके सहयोगी बन चुके थे एक दिन डॉक्टर कुरियन ने मिल्क पाउडर के बारे में श्री दलाईया से बात की लेकिन डॉक्टर कुरियन देखो दलाईया प्रोफेसर रिडल गोल्डमैन लिस्ट हैं और उनका कहना है कि यह बिल्कुल संभव नहीं है वो न्यूजीलैंड के हैं उनका निजी स्वार्थ है अगर हम दूध का पाउडर बनाने लगेंगे तो उनके दूध के पाउडर की मांग कम हो जाएगी हम्म अच्छा जब टेक्नोलॉजी से यह सब संभव नहीं है तो आप कैसे ये चमतकार करेंगे? सर, कर्म करूँगा, तो फल भी मिलेगा. <laughs> That's like you, Mr. Dalaiya. Thank you, sir. मुझे तुम से यही उम्मीद थी. तो चलो, Dalaiya, दुनिया को दिखा दे, कि भारत क्या कर सकता है? जी, sir. Come on, let's get on to the job. हाई, yeah, start करते हैं. अमूल डेयरी के उद्घाटन से केवल और केवल 24 घंटे पहले भैंस के दूध से आखिर दूध पाउडर बना ही लिया गया यह एक बहुत बड़ी सफलता थी और 31 अक्टूबर 1961 का दिन सरदार पटेल का जन्मदिन और इस दिन देश के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू अमूल डेयरी का उद्घाटन करने के लिए आए उन्होंने डॉ कुरियन को गले लगाते हुए कहा आई एम ग्लैड दैट इंडिया हैज सच पीपल हु कैन गेट थिंग्स डन दैट कैन नॉट बी डन जरा सी हंसी दूल्हा डॉक्टर कुरियन इस काम को सारे भारत में फैलाना चाहते थे ताकि कहीं भी दूध की कमी ना रहे खेड़ा जिले के किसानों की तरह ही वो सारे भारत के किसानों की किस्मत बदल देना चाहते थे डॉक्टर कुरियन के अथक प्रयासों का परिणाम था कि सन 1964 में देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने जब संस्थान में कैटल फीड प्लांट का उद्घाटन किया तो उन्होंने एक साधारण किसान के घर में एक साधारण अतिथि के रूप में एक रात गुजारने की इच्छा जाहिर की शास्त्री जी ने एक रात किसी की झोपड़ी में गुजारी ही नहीं बल्कि उनकी मुश्किलें भी सुनी और फिर सन 1965 में जब राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड की स्थापना की गई तो इसका भार भी डॉक्टर कुरियन ने अपने मजबूत कंधों पर संभाल लिया दु दु दु दु दु दु उनकी मेहनत के लिए ही भारत सरकार ने उन्हें सन 1965 में पद्मश्री और सन 1968 में पद्मभूषण के अवार्ड से विभूषित किया शहर एवरीवेयर अमूल दूध की लहर मेरे साथ चलता है इंडिया अमूल दूध बिता है इंडिया लेकिन इतने बड़े पुरस्कार यानी अवार्ड को पाकर भी वो बैठे नहीं बल्कि पूरी लगन से काम में लगे रहे सन 1973 में उन्होंने गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन की स्थापना की इसमें दूध से बने विभिन्न प्रकार के उत्पाद जैसे मक्खन पनीर और घी आदि तैयार किए जाने लगे अब तो इनका निर्यात भारत से बाहर विदेशों में भी होने लगा है इसी के फलस्वरूप उन्हें सन 1986 में कृषि रत्न अवार्ड दिया गया और फिर सन 1989 में वर्ल्ड फूड प्राइस का अवार्ड भी मिला और सन 1993 में उन्हें एक विशेष सम्मान प्राप्त हुआ गे गे गे सभी लोग कृपया शांत हो जाइए अब वो क्षण आ गया है जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था वर्ष 1993 के लिए International Person of the Year का पुरस्कार जाता है उन्हें जो भारत वर्ष में श्वेत क्रांते यानि दुख्ध क्रांते के जनक के रूप में जाने जाते हैं और वे हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन अब मैं चाहूंगा हिंदुस्तान का कि डॉक्टर कुरियन सभागार में बैठे दर्शकों और अपने प्रशंसकों से दो शब्द कहें आइए आइए डॉक्टर कुरियन धन्यवाद देखिए पहले तो मैं उद्घोषक साहब से माफी चाहूंगा क्योंकि केवल दो शब्द में अपनी बात समाप्त करना मेरे लिए मुश्किल होगा क्या बात है लेकिन घबराएं नहीं मैं अधिक समय भी नहीं लूंगा साथियों पहली बात तो यह है कि मैं इंटरनेशनल व्यक्ति नहीं बड़ा ही मामूली आदमी हूं ना ही मुझे लगता है कि मैंने कोई बहुत बड़ा काम किया है यह तो इस संस्था का बड़प्पन है जो मुझे यह अवार्ड दिया है दूसरी और अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह अवार्ड किसी डॉक्टर वर्गीज कुरियन को नहीं उसकी मेहनत को भी नहीं बल्कि यह अवार्ड तो उन लाखों भारतीय किसानों के लिए है जिन्होंने इस कार्यक्रम को विश्व स्तर तक लाने में अपना पसीना बहाया है मैं समझता हूं कि यह काम कोई अकेला व्यक्ति कर ही नहीं सकता था इसीलिए मैं यह un mehnat किसानों को ko करता karta. They have seen what can be achieved by one man if he will dedicate himself to that task. We always say what can one man do? One man can create another. And then ऐसे okay. हैं डॉक्टर वरकीज कुरियन जिन्होंने विश्व मंच पर भी अपनी मेहनत का श्रेय लेने से इंकार कर दिया अवार्ड मिलते रहे और वे अपना काम बिना थके करते रहे जिसके परिणाम स्वरूप सन 1999 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया। डॉक्टर वर्गीस कुरियन मिल्क मैन ऑफ इंडिया अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम शोध एवं आलेख डॉ जितेंद्र सिंह निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर कलाकार सुचित्रा गुप्ता नीरज शर्मा जैमिनी कुमार बाबला कोचर राजेश आहूजा और आकाश तकनीकी समन्वय सतीश लाड़े दानयन कंदीपक पांडे और अमिताभ भट्टी निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन